गायत्री परिवार ने तो लाखों आदमियों के द्वारा जब करवाया कोई सैटेलाइट जब गिरने वाला था भारत में तो हमारे ऊपर ना गिरे या कोई बहुत बड़ा अकाल की विभिष्य कहा कोई महायुद्ध हमारे सिर के ऊपर ना गिरे तो जो परंपरा में जो प्रचलित है कि जब तप दान पुण्य परमात्मा से वो सब शुभकामना व्यक्त करने की प्रक्रिया क्यूँ नहीं, नहीं मानते कितनी, कितनी मात्रा में कारगर होते हैं वो क्या कारगर होता है इससे शुभकामना हम करते रहे वो उसके साथ साथ और भी फैक्टर्स जुड़ी थी जो जो विज्ञान विधि से उसको कितना टाला जा सकता है उसका भी प्रयत्न चलती रहे अंतोधक वो टल गए टल गए।, गए।, गए वो समुद्र में गिर गया बात हो गई इस बात को हम सुन लिए तो हम सब शुभ शुभकामना करते रहे वो वो शुभ में परिणत हो गए क्या बुरा वो धर, यह धरती पर गिरता या वही दिल्ली पर गिरता वही दूसरा कोई गांव पर गिरता दखेत पर गिरता और कुछ दुर्घटना हो सकती है बात इतनी ही है गिरा तो सही गिरने वाली बात में तो कहीं कमी नहीं है तो गिरने, था। गिरने था। नहीं। तो इस प्रकार से क्या है तो समय समय पर जो कोई भी अभी अभी अभी, अभी जो जो युद्ध की स्थितियाँ बनती है मंदिर में मठ में मस्जिद में प्रार्थनाएं की जाती है इसमें क्या शंका है कहाँ नहीं बाबा सवाल दूसरा है कि इस तरह से हमारे द्वारा किए गए जो प्रयास है परंपरा में प्रचलित कामना तो का हो। प्रयास क्या चीज है इसमें इसको तो प्रयास के रूप में जैसा हम लोग जब करते हैं दुर्घटना हो कामना ही है महाराज जी ये सब चीजें हैं उसको बड़ा चढ़ा करके क्या प्रयास है इसमें हम कामना करते हैं एक जगह में बैठ के बाबा ठीक हाँ। आप उसको कामना शब्द से बोले आपके, आपके शब्द से प्रयास ठीक चलिए आगे प्रचलित ठीक तो वो सिर्फ हमारे मन का भ्रम है या वास्तव में वो इन दुर्घटनाओं से मानव जाति को या किसी व्यक्ति विशेष को बचाने में कारगर सिद्ध हैं। हो गए हाँ, कामना अब बोलिए शुभकामना दुष्कामनाएं जो है कारगर होते हैं कि नहीं होते हैं उस जगह में आ जाए ठीक है ना? मानव के साथ क्या है ये शुभकामना भी ऐसे होते हैं जैसा भविष्यवाणी जैसा है कामनाएं जो है भविष्य में घटित होने वाले के सदृश कामना हो जाता है दुर्घटना भी वैसे ही हम कामनाएं करते हैं किसी का दुर्घटना के लिए वो घटित हो जाता है तो ये दोनों कामना घटित होने वाली कामनाएं हो जाते हैं इस ढंग से घटित माना जाता है सारा जी मनुष्य के लिए तो ठीक है सारा <laughs> जी मैं एक मनुष्य के लिए कामना करता हूं ये मनुष्य बहुत अच्छा हो जाए वो तो अच्छा हो जाता है ये ठीक समझना <laughs> मैं पत्थर के लिए सोचता हूँ की ये पत्थर उठ के वहां चल के बैठ जाए या वो पत्थर जुड़ा के गिरने वाला है वो रुक जाए तो क्या कामना पत्थर को रोक सकता है मनुष्य को डाल सकता है अरे बेकार बात ये सब मतलब तो कामना कामना ही है बाबा जो पत्थर गिरना है वहां जहां गिरना है वहीं गिरता है तो हमारा कामना के अनुरूप यहां हमारा सिर पर नहीं गिरा इसलिए हमारा कामना सफल हो गया हम सोचते हैं यही बात है और दूसरा कुछ बात नहीं तो हम हम आपको ये व्यतीत करना चाहें सच्चाई यही है हमारा सत्कामना दुष्कामनाएं घटित होने वाले के स्वरूप में हो जाता है यदि वो घटित हो जाता है हम सोचते हैं कि हमारा कामना था इसलिए हो गया ऐसा माना जाता है होता नहीं हो, होता होता हमारा कामना से कुछ नहीं है कामना से कुछ नहीं होता। हाँ जो कर्म होता है। कर्म से होता है महाराज एक एक और प्रश्न कार्य से होता है चाँस के लिए थो थोड़ा सा इस बारे में चर्चा कर हाँ आगे चलिए ना अभी पहले पहले कहाँ मैं घाट कहाँ पहुँचे मैं कामना और कार्य मैं अंतर आपको समझ में आता है घटनाएं तो हाँ कि मैंने जैसा प्रयास ऐसा शब्द उपयोग किया कि, कि दुर्घटना से बचे आपने कहा कामना है तो कामना और प्रयास के बीच परिभाषित कर हाँ। करमना और कार्य कार्य श्य कार्य क्या है भाई कोई एक वो मैंने अभी आप ने बताया था सैटेलाइट गिर रहा है जी। है ना उस समय में जितने भी जो कई मिजाइल्स को तैनात किया तैनात करके उसको जो जिस डायरेक्शन में आता रहा उसको बदलने के लिए रशिया भी प्रयत्न किया और अमेरिका भी प्रयत्न किया उसमें दोनों सिंसियर अटेम्प्ट किया एक साथ एक मंथ से उसको वो सफल हुआ मानते हैं इसको हम कहते हैं कार्य ठीक है तो हम बैठ करके ये तो ये जो गिर रहा है हमारा सिर पर ना गिरे और हमारा देश पर ना गिरे ठीक है और दूसरे मनुष्य के पर न गिरे सब एक के साथ एक एक्सडेंट किया वो हम बैठ करके काम ना करना है जब वो जो गिरने वाला था उसी जगह में गिरा जो जिस कार्य की संयोग से स्वयं की गति की संयोग से जहाँ गिरना था वहां गिर गया उसके साथ हमारा शुभकामना भी फलित हो गए उनका कार्य भी फलित हो गए इसमें क्या तकलीफ है हम लोगों ने जब किया कई लाख आदमियों ने ठीक है भैया माना की हम लोगों ने ऐसा माना कि हम जब क्यों फलो किसी मानव विनाश से बच गया समुद्र में जाकर गिर गया ऐसा हम लोगों ने माना ठीक है मान्य भ्रम था कि वास्तव में कोई सच्चाई थी वो भ्रम है, है। उसको यदि पूछोगे तो ऐसा पूछोगे तो उसका उत्तर वही है तो ये सही है सही है हमारा शुभकामना करना हमारा फर्ज थी हमने किया हमसे जितना बन सकता है शुभकामना की समय दिया वो हमारा शुभ का एक परिचय है मंत्र जपर अनुष्ठान को आप कर्म नहीं मानेंगे शुभ काम कामना ये जितने भी अनुष्ठान करते हैं हमारा शुभकामना है अनुष्ठान करते हैं वो मैंने अशुभकामना है जो अनुष्ठान तो अशुभ के लिए भी किया जाता है करते ही अच्छा शुभ के लिए भी करते हैं हमारा ये कामना उसे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता है हम कहाँ कह रहे हैं यदि घटित होने वाले जैसा हमारा काम हो जाए तो घटना होने पर हम सफल मानते हैं बता तो दिया आपको वो नियतिक्रम में ऐसा घटित होना था इसलिए हो गया हाँ। कि हमारी इस कामना और घट नियतिक्रम में होने वाला था उस उसी के अनुरूप में हमारा कामना जुड़ गए नई बात कोई इफेक्ट नहीं होता वो हमारा कामना हमारे लिए तो सुख देता है शुभकामना हमारे लिए सुख देता है अनिश्च कामना हमारे लिए तो दुख देता ही बाबा जी मेरा दूसरा प्रश्न ठीक है ठीक है हर शुभकामना हमारे लिए तो सुख का साधन है हर अशुभ कामना हमारे लिए दुख का साधन है तो बात पक्का इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं कि दिव्य माधव स्तर के लोग हैं वो इस इस तरह की दुर्घटनाओं में या इस तरह की जो आपत्ति आने वाली है उसी कोई वो नहीं कर पाते वो कर रहे हैं वो करी रहे हैं, है? हैं। आदमी को समझदार बना रहे दुर्घटना से बचना ही है हमारा कामनाएं घटना के अनुरूप कभी कभी होता है और प्रतिकूल भी होता है ये मानी मनुष्य में सामान्य मनुष्य में ठीक हो गए एक बात हो गई अभी ये चीज आदि का, आदि मानव से लेकर अभी तक हुआ है ठीक हो गए अब जो आपने कहा देवी मानव देव मानव की बात वो देवी मानव देव मानव बनने के पश्चात तो कोई दुर्घटना की प्रश्न नहीं है नहीं उनके साथ नहीं घटता औरों के साथ तो घटता ही नहीं उसमें वो क्या, क्या कर है? नहीं क्या नहीं? उनको देवीमानव बनाने के काम अभी कर क्या रहे हो भार झोक रहे हैं क्या फर्क कहा हुआ भाई हजारों तो साल के इतिहास में तो वो लोग क्या कोशिश की हमको नहीं पता लेकिन जितनी सारी दुर्घटनाओं का मानव जाति के ऊपर सिलसिला है उससे ज्यादा सदघटना हुआ है बाबा अरे बड़ा मुश्किल हो गया दुर्घटनाओं रोकने के क्रम में दुर्घटनाओं को रोकने के क्रम में दुर्घटना के लिए प्रयत्न अधिक हुआ है सदघटना के लिए कम हुआ है सदघटना ज्यादा घटित हुआ है दुर्घटनाएं कम घटित हुआ बात इतनी है समझदारी के बिना रास्ते में चल नहीं सकोगे आप समझदार बनाने से अधिक कोई काम नहीं है घटना लोग इनकार नहीं कर रहे हैं बाबा तो फिर क्या क्या अभी अभी जब तक मानव जाति प्रक्रिया तो में अभी तो समझदार बना है बना नहीं समझदार बनने के क्रम में है और इस बीच में जिन दुर्घटनाओं से गुजरता है बेचारा ठीक है बचने के आकांक्षी है बचने के लिए जैसा हम अभी तक प्रयत्न करते रहे करते रहे आ, वो अभी पर्याप्त नहीं हुआ क्योंकि तो उसके बावजूद भी अब देखिए हमारा कहना है, भी है दे, देखो महाराज जो प्रयत्न भी साथ चल रहे दुर्घटनाओं से बचने के लिए ठीक है इसके बावजूद दुर्घटनाए होते है ठीक है तो हमारा कहना है जितना दुर्घटनाए हुई है वो सद्घटना के अपेक्षा में काम किंतु मानव का कामना जो है मानव का प्रयत्न है दुर्घटना के लिए ज्यादा काम किया है और सद्घटना के लिए कम काम किया है इसको याद कर रखिए संसार के दोहरा दोहरा आदमी दोहरा है दोहरा जात भीतर कुछ होता है बाहर कुछ होता है अमानव का यही लक्षण है इसको ध्यान में रखकर के बात करिए तो अभी जो है मानवता से संपन्न होने की कार्य को संपन्न करना हमारा काम है उसी से मानव के पास शुभ घटनाओं को घटित कराने की ताकत बढ़ेगी अभी क्या है कामना करने की बात तो है ही दो बात आपको समझने की आवश्यकता है। पहला बात यह है मानव का हैसियत आज दूसरा बात है नियतिक्रम विधि नियतिक्रम विधि के अनुसार मानव वेदी अपने को तालमेल बनाता है नियतिक्रम में कोई भी दुर्घटना नहीं है है ना? क्या क्या चीज को छोड़ के भूकंप हो गए ठीक है अभी जितने भी भूकंप हो रहे हैं, उसमें अस्सी प्रतिशत नब्बे प्रतिशत मानव ने जितने भी धरती के अंदर जो ये परमाणु विस्फोट को पैदा किया है उसका परिणाम है बाकी 20 प्रतिशत धरती के स्वभाव गुण है धरती में भूकंप होगा भूकंप कभी कभी होते रहेगा उसका निश्चित स्थान निश्चित गति निश्चित दिशा बनी रहेगी उसको जागृत मानव पहचान सकता है उससे बच सकता है एक बात हमें उसके बाद चक्रवात झंझावात, ठीक है ये चीज होगा ये ईसा धर पर होगा धरती अपने में गतिशील है या धरती की गति के साथ और ग्रह, ग्रह गोलों की जो समीप होना दूर होना बनता रहता है समीप होने से जो मैंने धरती पर जो वायुमंडल का जो दबाव है भिन्न होता है दूर होने से भिन्न होता है इस आधार पर झंझावात चक्रवात होने की संभावना बनी रहती है ये बनेगी ये दो चीज रहेगी इसको भी जागृत मानव परंपरा, इसको पहचान सकता है उसका निश्चित दिशा होगी निश्चित तरीका होगी निश्चित गति होगी उसको पहचान करके उससे आदमी बच सकता है ये इससे बनता है ये मैने शुभ लक्षणों के लिए बाकी और कोई भी विधा नहीं है दुर्घटना का कोई कोई विधि ही नहीं है जो मानव यदि घटित नहीं करा था। बाकी सब मानव ने घटित किया हुआ दुर्घटना है जैसा अभी आप स्काई लाभ की बात किया, मानव ने आकाश में रखा था ठीक है और वो उस, उसका जो है ना उसका जो है ना क्रम क्या है वो होना था कब क्या होना था क्या हो गया वो आपको एक थोड़ा सा सूचना के रूप में बताना चाहते हैं। आकाश में अभी बहुत सारे सैटेलाइट मनुष्य के कंट्रोल से बाहर हो चुका है ये हो चुका है इसका दो ही विधि जैसा गिरा, वैसे ही गिरे वो अपना अपना गति को किसने किसी न किसी डायरेक्शन चेंज होने के पश्चात कोई ना कोई धरती में जाकर के गिरेगा ठीक है न जैसा अभी एक धूम जाकर के बृहस्पति में विलय हो गया ठीक है तो उसी विधि से ये जो जितने भी मनुष्य की कंट्रोल से बाहर हो गई है उसका दो परिणाम यथावत जा करके कोई जगह में गिरे या नहीं वो धूली के स्वरूप में हो जाए धूली के स्वरूप में होने के लिए समय ज्यादा लगता है ज्यादा जा, जा, लगने के क्रम में वो धूलि होने के बाद भी वो गति यथावत बना रहता है जब को भी वो दिशा परिवर्तन होगा वो किस आधार के पास आना दूर होने के आधार पर दिशा परिवर्तन होंगे उसके आधार पर दिशा परिवर्तन होने के बाद घूमते घूमते घूमते किसी न किसी धरती में विलय हो जाता है धूली के रूप होने के बाद अभी जो धूम के तो इसमें बृहस्पति में, में विलय हुआ वो धूली के रूप में ही था उसी प्रकार इसको इस क्रम को ये क्यों होता क्यों है आकाश में जितने भी छोड़े हो ये सब ऐसे धूली के स्वरूप में परिणत होना है उसका एक सिद्धांत है फटिक सिद्धांत क्या फटिक सिद्धांत क्या होता है भाई तो वस्तु शून्य में अवस्थित होने के बाद अपने गति के अनुसार घूमता रहता है नहीं तो उनको विकसित होना है नहीं तो ह्रस होना है दो में से एक ही गति है तो विकसित होने के लिए सभी उनके पास सामग्री नहीं है उस स्थिति में धूलि हो जाता है इसका नाम है फटिक जय हो मंगल हो कल्याण महाराज ये एक प्रश्न मेरा विचार ये जो ज्योतिष संबंधित बहुत सारी चर्चा हुई उसमें ऐसा लगा है कि घटनाएं पहले से मनुष्य के साथ निश्चित है ऐसा लगा है और जैसे अभी परंपरा में बोला भी जाता है कि आपके साथ तो जो घटना होना है पहले से तय आप उसमें कुछ नहीं कर सकते क्या ये बात सही है भैया सही है गलत मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुसार घटनाएं परिवर्तित हो जाते हैं मनुष्य से घटित करने वाले जितने भी घटनाएं, ठीक है एक समझ में आता है ये नहीं आता है ये समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। मनुष्य के प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य घटित करने वाले क्रियाएं बदलते जाते हैं यह समझ में नहीं आता है? होता है ठीक हो गया तो ये मनुष्य की घटनाक्रम में बताया मनुष्य घटित करना चाहता है जितने भी वो उसके बारे में ये हो गया आधार मनुष्य का प्रवृत्तियों के आधार पर घटनाओं को डिजाइन करना घटित कराना बांधता है इसको करते ही आया है आदमी जात करते है आया है कि नहीं करते है आया है अब क्या आंसर जैसे मृत्यु है शरीर का छोटना मनुष्य जो घटित कराता है कारण करें पुनः वही बात घटित कराने के लिए जितने भी डिजाइन बनाता है घटित कराते आया है कि नहीं आया है आप जो घटित कराने के लिए जो डिजाइन बनाया जो घटित करा पाया आप ही घटित कराए कि नहीं कराए करें बस इतने से मतलब है, है। अब कह के लिए इतना प्राण पंचांग तो आदमी जात की प्रवृत्ति के आधार पर घटना की डिजाइन है ये बात समझ में आता है तो ये, ये घटनाएं मनुष्य घटाते आया घटते आए और उसका परिणाम होते गए उसी क्रम में धरती का बीमार होना भी हम पा रहे हैं ठीक है ठीक बात है ये नहीं ठीक बात होगी। अब उसके बाद होता है ने जो जो धरती की कार्यविधि में घटित होने वाले काम उसको दो बात बताया एक तो भूकंप बताया और दूसरा चक्रवात वगैरह बताया तीसरा हो सकता है ज्वालामुखी तीन बात हो सकता है इन तीन बात में तीन तीन बात घटित हो सकता है तो इन तीनों बातों से जागृत आदमी बच सकता है आ, जैसे एक बच्चा भी पैदा नहीं होता है आ, उसको इतनी इतनी उम्र में इसी तरह के रोगों की संभावना बनती है आ, क्या बात मतलब मैंने बच्चा के जन्म के पहले वो बच्चा इस तारीख तिथि को पैदा होगा तो इस तरह के रोग इस तरह की बीमारी इस तरह की घटना इस तरह की पत्नी होगी उसकी जो भविष्यवाणी करते हैं और जिसको आगे जाके सही उतरते भी देखा गया है ठीक है वही तो ब्रह्मांडिक तो घटना निश्चित है ना हो सर इस आधार पे अभी तो उसकी प्रवृत्ति को हमको मालूम है कैसा प्रवृत्ति होगा वो ठीक है भाई उस लग्न में आप बच्चे को मत बुलाइए लग्न को बदला, ब, ब, बदली है आप इसे तो घटित होता है बच्चा ना काहे के लिए उसमें सिरकुटी तो जीवन करोड़ तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ न जी क्या तो नहीं हुआ जीवन करोड़ वहां हुआ अगर क्या मतलब होगा क्या आपका कहना है बच्चे के उस क्षण में पैदा होने पर हाँ? कोई दूसरा जीवन भी होता तो वही घटनाएं होती वो हो वो उस क्या आपका कहना कहना चाह क्या चाहते हैं भाई जी क्या ये चाह रहा है बाबा जी कि जो थ्योरी आज की तारीख में है ज्योतिष की वो थ्योरी ये कहती है कि किसी बच्चे अगर मान लो 15 तारीख को सुबह आठ बजे कोई बच्चा पैदा होता है उस पंद्रह तारीख को सजा योग से पहले स्वीकार कर सके उसके विशेष आधार पर प्रश्न कर रहे हैं तो फिर जीवन का क्या है तो पहली बात कही क्या जीवन का मतलब काम जीवन यात्रा में बाबा जी जो घटनाएं पहले से निश्चित है कई को निश्चित है वो देखो बेटा देखो व्यक्ति की अपन फंस गए फालतू बातों में फंस गए मनुष्य ही बच्चा पैदा करता है ये बात सही है गलत सही सही समय में पैदा करिए एक ही उत्तर उसको ज्योतिषी बताता है हम बताते हैं कोई ज्योतिषी नहीं बताता है तो हम बताते हैं नहीं करना हो तो करिए जैसा करना है अब ये प्रश्न निकल के आता है कि लग्न के आधार पे है ना यदि बच्चे के पैदा होने के समय के आधार पे, उससे जुड़ी हुई घटनाएं तय होती है तो, ना तो तय ऐसा कह रहे हैं कि अच्छी घटना तय करें अच्छी घटनाएं होता है तो ये घटनाओं के घटने का किसी आदमी की जिंदगी से एक तो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव हो गया तो इस तरह से जो हर आदमी की जिंदगी में अलग अलग घटनाएं शुभ अशुभ घटनाएं घट रही ठीक है, है। तो उसका कुल मिला मामला ग्रहों का ग्रहों, ग्रहों के से कंट्रोल हो गई ना ग्रहों से कंट्रोल हो गया तो उसको समझो महाराज ये जो बात है रोगराटा शरीर की बात कर रहे हैं अभी बाकी बातों को ताक में रखो और निरोगी बच्चा चाहिए उसके लिए हम समय बताते हैं पैदा करिए निरोगी बच्चा होगा खत्म हो गया बात ठीक थी। है तो आपके अनुसार रोगी भी होगा निरोगी भी होगा ऐसा बात रैंडम में चलती रहती है अभी वैसे ही चल रहा है सभी रोगी हो गए ऐसा भी नहीं है सभी निरोगी हो गए ऐसा भी नहीं है ठीक है ये भी सच्चाई है निरोगी अधिक है रोगी कम है आज के तालिका में आज के तालिका में जो बच्चे जो पैदा होते हैं निरोगी अधिक हैं, रोगी कम है आज के तालिका में मानव की जिंदगी में घटने वाली घटनाओं का उसके लिए हाँ। उसकी पूर्व शरीर यात्राओं का भी कोई भागीदारी है कि ये उससे बिल्कुल स्वतंत्र है दे, देखिए इसमें जितने भी बात अभी जो आप जिस नबज की बात कहेगा उसमें से हम लोग संस्कार को पहचानते हैं संस्कार समझदारी के आधार पर ध्रुवीकृत है न समझी का कोई संस्कार होता नहीं इसको ऐसा ऐसा हम गणित को बताते हैं न समझी का कोई कोई भी संस्कार नहीं होता है बेवकूफी का कोई संस्कार होता नहीं है। और ईमानदारी बुद्धिमानी का ही संस्कार होता है आज तक कितने ही? जितना हम पहले समझदार थे उसका हम हम जो है ना हमारे इस शरीर यात्रा में उपकार करता है अभी इसी के इसी के प्रमाण में हम पहले मानव से आज तक की जितने भी विकसित हो पाए हैं जागृतिक्रम में माने जागृतिक क्रम में वो हमारे सम्मुख रखा है तालिका बनता है उसका तो पिछली शरीर यात्राओं से मेरी समझदारी संस्कार की पूंजी जो लेके आया हूँ ये एक, एक, एक स्थिति हो गई अब मेरा जो आशय था ये कि जो घटनाओं के घटने का क्रम है है ना? उसमें भी क्या पूर्व जो मैंने पिछले शरीर यात्रा में जी क्या है, है ना उसका कोई लिंक इसमें जुड़ता है तो ये उससे बिल्कुल कोई लिंक नहीं सारे दुर्घटना सुनो तो एक चीज है घटना एक चीज है एक बात सुनो घटना के रूप में शरीरगत जितने भी शरीर के साथ घटने वाली घटनाएं हैं गृह नक्षत्र का योग रहता ही मनुष्यों का प्रवृत्ति का फुट चाहिए दोनों एकत्रित होने से घटनाएं घट जाते हैं